सहो नृत सह वैंकमस्त मेसा कृष्ण यजुर्वेदी काठको परिषद दीप्ते अध्याय द्वितीय बल्ली के चतुर्थ मंत्र तक कुछ विचार हुआ जिसमें कहा था देखो तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं करना चाहिए आत्मा है जिस आत्मा के निकल जाने पर यह शरीर की कोई अस्तित्व कुछ नहीं रहता क्या तुरंत असरने लग जाता है गलने लग जाता समाप्त तो हो जाता है वह आत्मा क्यों नहीं है आत्मा है इसलिए नास्तिक बात के चक्कर में नहीं आना चाहिए आत्मा है ऐसा करके कहा मान ये विशिष्ट आत्मा की बात है आत्मा का निकल जाना मैंने अंतकरण विशिष्ट हो उपाधि वाला आत्मा है शुद्ध आत्मा की चर्चा नहीं वहां तो मन बाढ़ी का विषय नहीं है वो ये कहा आगे पूर्वा जी करता है शंका आ जाती है की बात यह है प्राण के डकलने पर शरीर नष्ट होता है तो कहा आत्मा निकलने से नष्ट होता है प्राण निकलने पर होता है ऐसे शंका आने वाली है उसका उत्तर के रूप में आगे के मंत्र है ठीक है अन्य ऐसा माने आत्मा के बिना भी शरीर नष्ट हो सकता है प्राण के निकलने पर शरीर नष्ट हो सकता है अन्यथा सिद्धि माने अन्य प्रकार भी सिद्धि है शरीर के गल सड़ने के लिए अन्य प्रकार भी क्या है प्राण निकलने से हो जाता है तो आत्मा को मानने की क्या परेशान है, है। ऐसा बात ये है, प्राण अपान आदि के निकलने से ही प्राण वायु के निकलने पर ही इधम शरीरम विध्वस्तम भवती ये जो शरीर है यह ध्वस्त हो जाता है न व्यतिरित आत्मा भगवान प्राणादि से अतिरिक्त आत्मा के निकलने से शरीर ध्वस्त होता है बात नहीं है ये तो प्राण के निकलने से शरीर नष्ट हो जाता है प्राणादि शरीर है शरीर किससे जीता है प्राणादि से जीता है प्राण जब तक है तब तक तो जीवन है प्राण निकल गया जीवन समाप्त है ऐसा होता है ऐसी शंका है तो इसके उत्तर में आगे का तो मंत्र आएगा इसलिए सिद्धांत की से भाष्य में लिखते हैं नई तद बात नहीं है वास्तव में आत्मा के निकलने पर ही ये शरीर विध्वस्त होता है ये बोलना चाहते क्यों प्राणादि जो भी है संघात रूप में है संघात दूसरे के लिए होता है जैसे मकान है कई चीज मिलकर से तैयार हुआ है तो ये ये किसके लिए होता है अन्य के लिए होता है और किसी चेतन के लिए होगा और वो चेतन के द्वारा प्रेरित होकर के होता है ये प्राणादि भी जो है संघात समुदाय के अंत पाती है यह हम उत्तर देना चाहते है मंत्र है न प्राणेन न पाने न मृत्यु जीवती कशन्य इतरेण तो जीवंती येतौपास जीवति जीवति मृत्यो जीवन इतरेण तो जीवंती ये नावन कशन मृत्यो न जीवन प्राण अपान वायु के माध्यम से ये मनुष्य जीता है प्राणी जीता है ये बात नहीं है ये दोनों से नहीं जीता प्राण है न मृत्यु न जीवती कश्चन मनुष्य कोई भी हो प्राण से नहीं जी सकता न अपान है ना अपान से भी नहीं जी सकता फिर इतरे न जीवंती सारे प्राणी प्राण प्रान और अपान आदि से इतर पदार्थ तो से जीते आत्मा से जीते जब तक आत्मा है तभी तक जीवन है आत्मा निकल जाए तो जीवन समाप्त है तो जीवन थी अन्य से जीते हैं प्राणी सब किसे शब्द किससे उपाश्रित जिस आत्मा में ये दोनों आश्रित हैं प्राण जिस आत्मा में आश्रित है क्यों जड़ है जड़ में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया चेतन में आश्रय लिए बिना बनी सकता प्राण जड़ चेतन में आश्रित हुए बिना जड़ में क्रिया हो सकती है तो इनमें जो क्रिया है प्राण अपान क्रिया चेतन में आश्रित है इसलिए जब तक आत्मा है जिसमें आश्रित है दोनों आत्मा में आश्रित है दोनों चेतन आत्मा में उसी से जीते हैं प्राणी जीते है आत्मा से आत्मा के निकलने पर प्रस्ट हो जाता है नष्ट हो जाता है शरीर ऐसा कहा भाष्य में कहते हैं न प्राण ना, ना अपान प्राण प्राणे न प्राण के द्वारा अपाना अथवा चक्षुरादि ना अथवा चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से भी कोई जीता नहीं है जीता। अच्छा जीवा नानो की कारण बोलते नानो जीव प्राण धारण धातु है जीव धातु प्राण धारण है। तो जीव प्राण धारण धातु स्मरणार्थ आने में धातु का लिखा है जीव प्राण जीवन प्राणधारण करता है यही अर्थ होता है जीव प्राणारण ये धातु है धातु स्मरणा शरीर जीवनम जीवन नाम प्राण धारण यही तो होगा, तो होगा। शरीर का जीवन का अर्थ होता है प्राण धारण करना यही तो होगा और प्राण प्राणसं और प्राण का संयोग जब तक है तब तक जीवन है ये तो प्राण है ये जीवन प्राणधारण प्राण, प्राण संयोग प्राण का संयोग होता है शरीर के साथ ऐसा होता है कुंडे बलिधारण वक जैसे कुंडे में कोई कुंडी में दही रखा जाए उसी प्रकार ये क्या है कहते हैं दलि प्राण से वेतुत्व प्राण में ही शरीर ठीका हुआ है प्राण चला जाए तो शरीर नष्ट हो जाए जैसे कुंड में किसी पात्र में दही रखना होता है प्राण का संबंध है यहां जैसे कुंड का और दही का संबंध है वैसे प्राण का शरीर का संबंध है तो प्राण से हेतुतम यानी जीवन का हेतुत्व जो हेतुता जो है कारणता प्राण में ही है ये कहना चाहते क्यों संयोग आश्रय बात प्राण का शरीर का दोनों का जो संयोग है उसका आश्रय प्राण है दोनों का आश्रय संयोग का आश्रय प्राण होता है एक आयोगश्रय एक संयोगाश्रय में टिप्पणी है एक नंबर टिप्पणी कहते प्रतियोगिता संबंध है ना संयोग आश्रय देखो जैसे यश्य अभाव सब सप्रतियोगी यशमिन अभाव स अनुयोगी नैयाई बोलते हैं जिसका अभाव होगा उसको प्रतियोगी कहा जाता है और जिसमें अभाव रहेगा उसको अनुयोगी कहा जाता है उस सम्बंध का भी ऐसा ही है यश्य संबंध सप्रतियोगी संबंध स अनुयोगी प्राण का संबंध शरीर में है क्या संबंध है संयोग संबंध है प्राण का संयोग शरीर में तो वो संयोग का प्रतियोगी प्राण कोई संबंध कहते हैं प्रतियोगिता संबंध है ना प्रतियोगिता संबंध से संयोग का आश्रय प्राण बन जाता है माने वो संयोग प्रतियोगिता संबंध से प्राण में रहता है और संयोगिता अनुयोगिता संबंध से शरीर में रहता है संयोग संयोग दुईनिष्ठा होता है दो में रहेगा संयोग तो प्राण का संबंध शरीर में है संयोग है तो वो संयोग का प्रतियोगी प्राण है और अनुयोगी शरीर है तो प्राण में संयोग रहेगा प्रतियोगिता संबंध से और शरीर में रहेगा अनुयोगिता संबंध से ये कहना है संयोग का आश्रय बनता है प्राण शरीर प्राण के जो संयोग है तो वो संयोग का आश्रय प्राण है कैसा होता है आश्रय तो कहा प्रतियोगिता संबंध है संयोग का आश्रय प्रतियोगिता संबंध से संयोग का आश्रय बनता है जैसे यश्य अभावी उसी प्रकार संबंध प्राण का संबंध है तो प्राण हो जाएगा संबंध का प्रतियोगी संबंध क्या है है प्राण और शरीर का यही तो प्रतियोगिता संबंध से संयोग का आश्रय वो जो वहनिष्ठ संयोग है शरीर और प्राण में रहने वाले दोनों में संयोग है उस समय का प्रतियोगी प्राण है इसलिए प्रतियोगिता संबंध है ना संयोग का आश्रय तुम और शरीर के तरफ देखेंगे समय तो अनियोगिता संबंध से वो आश्चर्य होगा वो संयोग यहां शरीर को नहीं देना प्राण की तरफ देखना है ये बोल रहे हैं प्रतियोगिता संबंध संयुक्त है संयोग प्रतियोगिता तथित और जो प्राण का जो संयोग है शरीर में वो संयोग का प्रतियोगी है वो प्रतियोगिता कौन है प्राण प्रतियोगी है एक न्याय की भाषा में है प्रतियोगी ही निरूपकवाद भगवती हेतु प्रतियोगी जो होता है निरुपक होता है माने उसके द्वारा निरूपित है संबंध प्राण के द्वारा संबंध संयोग हो जाता है और संयोग का निरुपक होता है प्राण इसलिए निरुपकता प्रतियोगी होता है निरुपक हो जाता है निरूपित होगा संयोग निरुपक होगा प्राण तो प्राण है प्रतियोगी जो होता है निरूपक होता है देखा निरूपकता निर्पत्वार भवती हेतु कारण बन जाता है संयोग का कारण बना हुआ प्राण इसलिए प्राण के निकलने पर शरीर नष्ट होगा न कि आत्मा के आत्मा की चर्चा नहीं हो सकती प्राण जीव प्राण धारण धातु है जीवती बने प्राण धारण करो अर्थ होता है ये शंका है <coughs> जैसे किसी पात्र में दही का रखना होता है उसी प्रकार प्राण में शरीर शरीर धारण है ये कहना चाह रहा है ये कहा तो इसलिए आगे बोलते हैं टीका मैं कथम उच्चते जीवन है तू तुम प्राणादी नाम न संभवती पूर्व मंत्र में कैसे बोल दिया कि जीवन का कारण प्राणादि नहीं बनते हैं आत्मा बनते हैं कैसे आत्मा बनता है जीवन का कारण कैसे बोला पूर्व मंत्र कहा था ना इस आत्मा के निकल जाने पर है शरीर की क्या स्थिति होगी देखो कुछ नहीं है ऐसा बोला था कैसे बोल दिया वो तो प्राणी निकलने से होता है शरीर के बिगड़ने की स्थिति प्राण के निकलने से नत्मा के ऐसी शंका है उसके उत्तर में कहना चाहते हैं स्वार्थ न इत्यादि भाष्य है आगे भाष्य में आएगा द्वितीय पंक्ति में पाठ आने वाला वो भाष्य में कहते ना प्राण न अपान चक्षुरादि ना वाह प्राण अपान वायु अथवा चक्षुरादि इंद्रिया किसी के द्वारा भी कोई भी प्राणी जीता नहीं है कोई प्राणी जीने वाला नहीं है न प्राण न अपने न चक्षाधि ना वाह इंद्रियों के माध्यम से भी कोई जीने वाला नहीं है मृत्यु माने मनुष्य है मर्त्य शब्द करता मनुष्य क्यों शास्त्र मनुष्य की चर्चा है यद्यपि मरते तो सभी प्राणी है चौरासी लाख प्राणी सभी मरते हैं किंतु शास्त्र किसके लिए है मनुष्यों के लिए या मनुष्य की चर्चा है ये मर्त शब्द करता मनुष्य का मर्त्य हमारे मनुष्य दे को देहवा कोई भी कश्चन जीवती कश्चन पूर्व में न है न जीवती प्राण अपान अथवा इंद्रिया के द्वारा कोई मनुष्य जी जी नहीं सकता जीता नहीं क्यों तो तर्क देंगे भाष्य में भी क्यों नहीं जीता प्राण से ना कोई भी जीवती कोई भी जी नहीं सकता प्राणादि के माध्यम से क्यों नहीं ऐसा परार्थना ऐसा परार्थना प्राणादी नाम ये जो प्राणादि है इंद्रियादी है परार्थ है दूसरे के लिए है जो जड़ वस्तु होता है वो दूसरे के लिए होता है ये मकान मकान अपने लिए नहीं है किसके लिए अपने से भिन्न किसी चेतन के लिए हुआ कर परार्थ है संघात है जो संघात होगा वो परार्थ होगा दूसरे के लिए होगा जैसे मकान में लोहा लकड़ पत्थर आदि मिलकर के बना हुआ है समुदाय है कई चीज मिलकर बना हुआ है वो दूसरे के लिए है इसका उपभोग दूसरा करेगा और ये जैसा दूसरे के द्वारा जैसे प्रेरित किया जाए वैसे उसको चलना पड़ेगा इसको ढा दिया जाए तो ढह जाएगा रखा जाए तो रह जाएगा वैसे यहाँ की स्थिति है ये बोलना चाहते हैं नहीं ये परार्थाराम संघत कारित्व जितने के काम करने वाले संघात बन करते हैं पर काम करते हैं, हैं, हैं।, कर हैं। यहाँ भी आत्मा के लिए काम करते हैं सब प्राण अपान आदि चक्षरादि इंद्रिया सब आत्मा के लिए काम करते हैं बोलना चाहते है ये शाम परार्था नाम संघात रूप में है संघात तो होकर के काम करने वाले हैं इसलिए जीवन हेतुत्व न उपपद्य थे नकारे पूर्व में जीवन का कारण बन नहीं सकते प्राण प्राणापान चक्षरादि इंद्रिया जीवन के कारण बन नहीं सकते है जीवन हेतुत्व न पूर्व में नकारे लागे जोड़ना जीवन का हेतु बनने हेतुत्व न, न उपपद्य थे ये सिद्ध हो नहीं सकता जीवन के कारण प्राण आदि नहीं सकते क्यों ये संघात कोटी में है जड़ है जड़ पदार्थ जो होता है किसी चेतन के लिए हुआ करते हैं चेतन के लिए होगा और चेतन जैसे प्रेरित करेगा उसी ढंग से चलेंगे वो जड़ का स्वभाव ऐसा है इसलिए इनके निकलने से शरीर का नष्ट होना माना नहीं जाता आत्मा के निकलने से शरीर नष्ट होता है एक कहना चाहते हैं स्वार्थेना, न असंगते न परे न कदाचित अप्रयुक्तम संहता नाम अवस्थान न ना, देखो ये जो संघात जो होते हैं मिले मिल करके काम करने वाले कई वस्तु मिलके काम करते हैं उसको संघात बोलते हैं जैसे लोक में देखा है घर आदि भी देखा है घर में कई चीज मिल करके बना समुदाय है यहाँ यहाँ लोहा लकड़ी ईटा पत्थर जाने क्या क्या मिला हुआ है जिसको हम घर बोल रहे हैं ये संघात है समुदाय है कई चीज वस्तु मिलके जो संघात होता है दूसरे के लिए होता है घर घर के लिए नहीं होगा घर के स्वामी के लिए होगा अनुजात है स्वार्थ है ना असंघत है न जो अपना जो प्रयोजन उनका क्या होगा जो उनका प्रयोजन होगा असंघत आत्मा के साथ जिसके संघात के कोटि में जो नहीं है अपने से भिन्न कोई होगा जो संघात कोटि में नहीं आता संघात से भिन्न होगा समुदाय से भिन्न होगा परेड़ा कोई पर व्यक्ति होगा स्वयं के लिए स्वयं नहीं होते हैं परेण असंभत न जो संघात से बाहर है बहिर्भूत है दूसरे अन्य व्यक्ति है रचित अप्रयुक्त किसी के द्वारा प्रेरित किए बिना ये संगतानम ये संघातों का स्थिति नहीं देखी गई कोई न कोई प्रेरक होगा इनका तभी इनकी स्थिति बनती है कहा नहीं देखा गृह आदि नाम लोग घर आदि अपने आप बन नहीं सकते दूसरे के द्वारा बनाया जाता है और उपभोग भी दूसरा ही करेगा उनका करके मालिक करता है लोक ऐसा देगा तथा उसी प्रकार यहां भी प्राणादि नाम जो प्राणादि है यह भी संघ तत्व के समान है जैसे घर घर के लिए नहीं होता अन्य के लिए होता है इसी प्रकार प्राणादि संघात है इंद्रिया प्राण सब मिल कर के काम कर रहे हैं समुदाय है किसी चेतन के लिए होगा अतः इतरे व इसलिए उनसे भिन्न ही कोई है इनको चलाने वाला जिसके निकलने पर यह निर्चस्त हो जाता है इनसे भिन्न ही कोई होगा जैसे घर को छोड़ दिया तो घर सुनसान हो जाता है मालिक छोड़ देगा तो सुनसान हो जाएगा सड़ने लग जाएगा ठीक इसी प्रकार इतर एड़ी व ये जो प्राणादि से कोई अन्य इतर एड़यीवनती है ना इसमें यह तो उपाश्रित हो जिस आत्मा में ये दोनों भी आश्रित है उसी से चलता है ये बोलते हैं इतर एड़ई व संघत प्राणादि विलक्षण है, है जो संघात में आया हुआ जो प्राणादी है उनसे विलक्षण होगा जो संघात को से विलक्षण के द्वारा ही तो सर्वे संगता संतो जीवन सारे समुदाय बनकर के जी रहे शरीर आदि प्राण आदि मिलकर के जी रहे इतर से अन्य से जी रहे हैं माना प्राणान धारण दि प्राणों को धारण करते हैं इतर के द्वारा जिससे ये प्राण धारण कर रहे हैं वही आत्मा होता है ये बोलता है यस्मिन संहत विलक्षण आत्मनी सति जिस आत्मा के होने पर अर्थ ये तो है जिस आत्मा का ऐसा संघात से भिन्न जो आत्मा है समुदाय से अतिरिक्त आत्मा के होने पर ही परस्मिन इनसे भिन्न से संघात से भिन्न और आत्मा होने पर ही ये तो प्राणापान चक्षरा भी संगत हो उपास चौकुरादी इंद्रियों के सहित आश्रित है खाली प्राण प्राणापान की बात नहीं सबके सब उसी आत्मा में आश्रित है इसलिए आत्मा के निकल जाने पर सब भ्रष्ट हो जाते हैं यश असंगत से अर्थे प्राणापान आदि स्व व्यापार वर्तते संघतअें ये असंगत से अर्थ जिस संघात से अतिरिक्त व्यक्ति है उसके लिए वही प्रयोजन है निकल व्यापार जैसे गाड़ी चलती है मालिक के लिए होती है उसे गाड़, गाड़ी पहिया तो गाड़ी की घुमेगी व्यापार गाड़ी में है किन्तु फल उत्सु किसी को मिलेगा मालिक को मिलेगा मालिक के लिए होता है चेतन के लिए होता है इसी प्रकार यहां भी कहते हैं यश असंग जो असंग संगत कोटि में नहीं है जो प्राणादि से अतिरिक्त है आत्मा उसके लिए अर्थ है प्राण अपहनादि स्व्यापारम कुरन वर्तते प्राण अपहनादी अपने अपने व्यापार करके रहते हैं जैसे गाड़ी अपने व्यापार करती है मालिक के लिए ठीक इसी प्रकार संगता संघात संग होकर के बिल करके काम करते हैं सतो अन्य सिद्ध वो व्यक्ति जिसके लिए काम कर रहे हैं वो व्यक्ति उनसे भिन्न सिद्ध हो जाता है उनसे भिन्न सिद्ध होता है ये अभिप्राय इसलिए आत्मा उनसे भिन्न है ये सिद्ध होता है एक ठीक है देखिए काचित कस्य प्राण शरीर संयोग स्वभाव तो अनुपत्य संगात से लोके पर प्रयुक्त से निदर्शनाथ भवित अन्य संगात प्रयोजक नित्य कहते देखो अगर प्राण के ही निकलने से होता प्राण तो कादाचित का देह और प्राण का संयोग कभी कभी होता है हमेशा नहीं होता ये शरीर मिलने से पहले शरीर और तो इसका और प्राण का संबंध था क्या फिर कुछ दिन के बाद प्राण का इसका संबंध टूट जाएगा ये कादाचित का है हमेशा नहीं होता फिर जुड़ेगा एक छूटेगा, भी ये स्थिति हो जाती है ये कहते हैं कादाचित कैसे का कदाचित करा, करा, भवक कादाचित का कभी कभी होने वाला संयोग शरीर और प्राण का संयोग कभी कभी होता है हमेशा नहीं है मान यह शरीर के साथ जब संबंध हुआ उसके पहले नहीं था संबंध ये शरीर जब निकल जाएगा फिर भी संबंध खत्म हो जाएगा कादाचित का कादाचित प्राण शरीर संयोग ये प्राण और शरीर का संयोग कादाचित का है कभी कभी होने वाला है स्वभाव अनुपत है संघात तो स्वाभाविक नहीं हो सकता यह संयोग का हमेशा हो ही नहीं सकता शरीर और तो प्राण का संबंध हो ही नहीं सकता संघात से जो लोग परिप्रक्त से और संघात जो होता है लोक में ही देखा समुदाय दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर ही काम करते है गाड़ी चलती है ड्राइवर से प्रेरित होकर चलती है घात जो भी होगा लोग पे ही देखा है दूसरे किसी चेतन के द्वारा प्रेरित होकर ही चलना है प्राण आदि जड़ है इसलिए इनके निकलने के बाद में आत्मा के निकलने से ही शरीर चेष्ट पड़ जाता है आत्मा मैंने जीवात्मा की चर्चा है जो शत्र सूक्ष्म शरीर के पुंज को लेकर जाता है परलोक जा, नामी आत्मा उसकी चर्चा है यहाँ शुद्ध आत्मा की नहीं इसलिए भवितव्य मान्य संघात प्रवेश इनको कोई कोई एक होना चाहिए इसे अतिरिक्त संघात का प्रयोजक रूप से मानना पड़ेगा कौन होगा वही आत्मा होगा जो प्रयोजक रूप में है वही आत्मा है ये समझ लो ये बताया आगे कहते हैं ठीक है देखें एयम प्रेते इति प्रस्तु परलोके स्तः संदेह आशी कम प्रेत भी चिकित्सा मनुष्य करके परलोक के अस्तित्व में भी संदेह था परलोक है या नहीं है और परलोक जाने वाला है कि नहीं है परलोक जाने वाला है या नहीं ये तो संदेह ही है आत्मा के बारे में किंतु परलोक के बारे में भी संदेह था एक कहते हैं यही क्रेते यह प्रश्न उस प्रश्नकर्ता का प्रश्नकर्ता को प्रश्न कहा प्रश्नकर्ता का परलोक अस्तित्व भी संदेह संदेह आवश्यक परलोक के विषय में के विषय में अस्तित्व भी संदेह था परलोक है या नहीं है ये भी संदेह था विशेषता तिवृत्ति अर्थ उच्चत है इसलिए परलोक है गामी आत्मा भी है परलोक भी है विशेष रूप से उसको परलोक है कि नहीं एक संदेह था वो संदेह की निवृत्ति करना है उसके लिए विशेष आरंभ करते हैं का अंत इत्यादि शब्दों से बोलेंगे टिप्पणी परलोके अस्तित्व माने परलोके देहाददी अतिरिक्त मनो अस्तित्व भी परलोक में पर इस आत्मा का देह से अतिरिक्त आत्मा का संबंध होता है कि नहीं होता परलोक माने लोग दो ही है अभी जहां बैठा है इस इस्लोक है लोग कहते कर्म फल भूल जेते लोक जहां बैठ करके जीव आत्मा कर्मफल भोगता है उसको लोग कहते माने शरीर पर लोक है लोक, लोक, लोक, लोक शरीरम एक लोक ये हो गया है श्लोक और परलोक आगे जहां जाएगा वो परलोक बस दो ही लोग होते हैं और वहां पहुंचने पर भी जहां बैठा उसके लिए श्लोक हो जाएगा आगामी शरीर जो प्राप्त करना परलोक हो जाएगा अध्यात्म में दो ही लोग होते हैं श्लोक और परलोक ये शरीर को लेकर के होगा वर्तमान में यह श्लोक और आगामी जो शरीर होगा वो परलोक ये कहा टिप्पणी में कहते हैं परलोक के देहातिरिक्त से आत्मा नस्तित्व परलोक में देह से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में दूसरे शरीर में संबंध करता की नहीं करता आत्मा इसी शरीर के नष्ट होते होते आत्मा भी नष्ट होता है या आत्मा निकल करके जाके दूसरे शरीर में संबंध करता है यह प्रश्न था इसका प्रश्नकर्ता का प्रश्न, प्रश्न करता एक प्रश्न होता है स्थानवादी विशेष रूपेण अस्तित्वेतु केमु अस्तित्व केव्यर्थ <स्था> माने परलोक का अर्थ देहा अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में भी संदेह है तो स्थानवादी विशेष रूप से अस्तित्व के बारे में तो विशेष संदेह होगा ही होगा क्या बन सकता ही नहीं बन सकता होगा परलोक अस्तित्व परलोक अस्तित्व ऐसा पाठ है अभी भी लगाया हुआ पाठ ने कहा परलोके संदेह आशित लिखित पुस्तक पाठ लिखित तो पुस्तक में परलोके संदेह आशित ऐसा भी पाठ है ये टिप्पणी कार ने बताया तो अब ये परलोक आत्मा का संबंध होता है कि ने पर शरीर में जो संदेह था उस संदेह की निवृत्ति के लिए विशेष बातें आगे बोलना चाहते हैं मंत्रों के माध्यम से बोलना चाहते है मंत्र है अंतत इदम प्रवक्षा मे गुहम ब्रह्म सनातनम यथा यहां प्राप्य आत्मा अंततः यथा प्राप्य आत्मा हतम प्रवक्षा गुह्यं ब्रह्म सनातन ये अभी अधुना ते इदम प्रवक्षामि ते मन तुभ्यम इदम प्रवक्षामि तुम्हारे लिए मैं ये विशेष कहना चाह रहा हूं प्रवक्षामि बक्षा विशेष बात बतलाने के बतलाऊंगा ये बोल रहे हैं क्या बताऊंगा विशेष बात गुह्यम ब्रह्म सनातन जो गोपनीय ब्रह्म तत्व है, तो है आत्मतत्व तो है सनातन आत्मतत्व तो उसके बारे में बताऊंगा जो गोपनीय है ऐसा के तो बारे में बताऊंगा जिस आत्मा के अज्ञान से मरण प्राप्त करेगा मरण प्राप्त करके क्या होता है वो आत्मा आत्मा के अज्ञान से उसको बताऊंगा पहले ये बोलना चाहते हैं यदा च मरण प्राप्य आत्मा भवती गौतम या आत्मा ये शरीर छोड़ कर के मरने के बाद जो होता है अज्ञान अज्ञानी आत्मा की चर्चा अज्ञान दशा में आत्मा की क्या स्थिति हो जाती है ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको तो मरण है ही नहीं किन्तु तो? अगर अज्ञान है पहचाना नहीं अपने को जीवन में तो के, के, के हो क्या उस आत्मा, आत्मा, तो आत्मा की क्या स्थिति होगी वो बताना चाहता हूँ जानकर मरण जब होगा तो क्या स्थिति होगी आत्मा की कहा जाएगा वो आत्मा मैंने अज्ञान अवस्था में आत्मा कहा जाता है मरण मृत्यु के पश्चात कहा जाता है मैं उसको बताऊंगा ये गौतम है गौतम गोत्र में उत्पन्नता ऐसा भाष्य में कहते हैं हंत मन इधानीम हंत शब्द अव्यय है उसका अर्थ है इधानीम इस समय अब पुनरअि गुह्यम गोप्यम ब्रह्म सनातनम चिरंतन प्रवक्षा ये कहते हैं कई बार पहले भी बता दिया है फिर भी बताऊंगा कहते हैं पुनरअि फिर भी ते मान तुभ्यम तुम्हारे लिए इदम गुह्यम गोप्यम ब्रह्म ये जो गोपनीय ब्रह्म है आत्म तत्व है सनातन चिरंतनम बहुत पुराना है प्रवक्षा जिसके बारे में मैं कहूंगा यदि विज्ञान सर्व संसारों पर भवती जिसके विज्ञान से संपूर्ण संसार से उपराम हो जाता है संसार से बहिर्भूत हो जाता है मुक्त हो जाता है जिसके जानने से और अभिज्ञाच और न जानने पर आत्मा को न जानने से क्या होगा तो गा अभिज्ञानाच यश ऐसे अभिज्ञानाच जिसके न जानने से मरणम प्राप्त वृत्ति को प्राप्त होगा यथा आत्मा आत्मा की जो स्थिति होगी आगे अज्ञान दशा में मरेगा तो जो स्थिति होगी स्थित योगी यथा संसर जिस प्रकार संसार में घूमेगा वो तथा श्रृणु उस प्रकार शुणो हे गौतम इत्या मंत्रो मे प्रपद्यंते शरीर यथा यथा यथा यथा यथा योनि योनि योनिमंडे प्रपद्य शरीरंडे नुशंते युत दिन जो देह देह लेने वाले आत्मा को देही ना, ना जो आत्मा है अन्य अन्य बोलेगा एक तो चेतन योनी है और एक जड़ योनि है दो प्रकार के योनि है चौरासी लाख योनी में दो विभाग हो जाता है जिनको चेतन कहा जाता है ये जो मनुष्य आदि है देवता आदि है चेतन बोले जाते हैं और वृक्ष आदि को और पर्वत आदि को स्थावर बोले जाते हैं स्थिर रहने वाले जो होते हैं वो स्थावर और चलने वाले को चेतन बोलते हैं जंगम बोलते हैं दो प्रकार चौरासी लाख योनियों की स्थिति दो प्रकार की हो जाती है कहते हैं अन्य देहिना योनियम प्रबंधनते है शरीर प्राप्ति के लिए उस माता पिता के माध्यम से पैदा होने के काम करते हैं अपने कर्म के आधार पर अपने उपासना के आधार पर आगे बोलेंगे यथा कर्म यथा सप्तम बोलेंगे जैसे कर्म किया होगा जैसे जीवन में उपासना चिंतन किया होगा उसके आधार पर माने शरीर प्राप्ति के लिए किसी योनि विशेष को प्राप्त करते हैं अज्ञानी लोग आत्मज्ञान जीवन बनेगा ऐसा स्थान अनुसमय अनुसम्द उपसर्ग धातु है का प्रथम पुरुष लट लगा और प्रथम बहुवचन का रूपये एति यं प्राप्त कर जाते हैं अन्य लोग स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं जंगम नहीं बन पाते हैं जड़ भाव माने जिसमें जड़ चेतन करके लोग में दो व्यवहार होता है मनुष्य आदि शरीर वाले को चेतन बोलते हैं और वृक्ष आदि को जड़ बोलते हैं थावर बोलते हैं धीर रहने वाले थावर भाव को प्राप्त होते हैं कैसे तो कहा यथा कर्म यथाश्त जैसे कर्म होगा कर्म के आधार पर कोई चेतन में पहुंच जाएंगे कोई जड़ में पहुंच जाएंगे चौरासना क्यों नहीं ऐसे है यथाश्रुतम जैसे चिंतन चला होगा जैसे उपासना होगी जीवन में जैसा कर्म होगा श्रोत कहता है उपासना जीवन के चिंतन जीवन का कर्मा उसके आधार पर यह जड़ भी बन सकता है आगे जाके थावर भी बन सकता है चेतन भी बन सकता है मैंने थावर शरीर भी प्राप्त कर सकता है अथवा जंगम शरीर भी प्राप्त कर सकता है अज्ञानी के आत्मा की स्थिति हो जाती है ये बता रहा है सनों के अविद्यापत शरीर प्राया शरीरग्रहणार्थम ते युति बंत योनि तो तो प्रवेश ऐसा बोलते हैं योनि मानी योगी द्वारं शुक्रबीजित मानी शुक्र और शुक्र बीज मिल करके जो होगा रजो ये मिलकर के बनने वाले चेतन बोलते हैं दोनों मिलने बनने वाले शरीर को चेतन कह जाते हैं ऐसे होते हुए अन्य माने केचित कुछ ऐसे जीव होंगे आत्मा को नहीं जान पाए जिसके कारण से संसार में जाएंगे केचित अविद्यावंत अज्ञानी है सब मूढ़ा अज्ञानी है प्रपत्त प्राप्त होते हैं किसके लिए तो क्या शरीर आत्मा है मैंने शरीर ग्रहण आत्मा आगे शरीर ग्रहण करना, करना उनको इसलिए किसी चेतन के माध्यम से आ जाते हैं वो ऐसा देता देह है ऐसे देह वाले हो जाते हैं माता-पिता के माध्यम से पैदा होने वाले हो जाते हैं कुछ ऐसे हैं और दूसरे जो होते हैं था प्रबद्ध वृक्षादि भाव को प्राप्त हो जाते हैं ऐसे हो जाते थानु वृक्षादि सावर भावम अन्य अत्यंत अधमा जो पाप कर्म करने वाले हैं अत्यंत अधम अज्ञानी तो वो भी अज्ञानी रहे ये भी अज्ञानी रहे किन्तु ये थोड़ा वाले अज्ञानी थे इसलिए मनुष्य प्राप्त करेंगे और दूसरे अत्यंत आदम है, पाप, पाप है पाप कर्म करने वाले हैं स्थावर भाव अन्य अत्यंत अदम अत्यंत अदम लोग मरणम प्राप्त मरण के पश्चात अनुसमय अनुगत स्थावर भाव को प्राप्त हो जाती है वृक्षादि बन जाते हैं इत्यादि होना पड़ता है क्यों ऐसा कहा यथा कर्म यथास्तम ये कहा जैसे जिसने कर्म किया होगा कर्म के आधार पर होगा यथा कर्म यद्य कर्म यद कर्म जिसका ऐसा कर्म है जिसका जैसा कर्म होगा तद यथा कर्म उसको यथाकर्म कहा यादृशम कर्म यह या जन्मनी कृतम तदवशन इस जन्म में जिसने जिस प्रकार का कर्म किया उसके आधार पर चेतन भाव को भी प्राप्त हो सकते हैं जड़ भाव को भी प्राप्त हो सकते हैं मान मनुष्य आदि शरीर को चेतन करके माना जाता है लोक में व्यवहार में सही इसको, और वृक्ष आदि को जड़ करके मानते हैं अपने कर्म के आधार पर जैसा होगा तो यही यादृशम कर्म यह जन्म ने कृत इसम भी जैसा किया है तदवसेना उसके उसके अधीन होकर के है तथा यथाश्रुतम यथाश्रोतो यादृशम च विज्ञानो उपार्जित विज्ञान और उपासना जैसे उपासना की होगी गलत चिंतन करने वाले बन जाएंगे स्थावर प्राप्त हो जाएंगे अच्छे चिंतन कर रहे थे तो, तो मनुष्य भी बन सकते हैं अगले जीवन के बारे में उपार्जित जैसे कहा याद समझ विज्ञानो विज्ञान माने उपासना जैसे उपासना है जैसे कर्म है उसके आधार पर मरने के पश्चात आत्म को नहीं जाना तो अज्ञान अवस्था में मरता है तो वृक्ष भी बन सकते हैं मनुष्य आदि भी बन सकते हैं दो में से कोई एक गति होगी इनकी अज्ञानी की तो कोई गति नहीं है, है। तद अनुरूप शरीर शरीरम प्रतिपद्यते। जैसा कर्म जैसे उपासना जीवन में रहा उसके अनुरूप ही शरीर प्राप्त करते हैं थोड़े तो ठीक ठाक कर्म ठीक ठाक उपासना हो तो चेतन शरीर प्राप्त करेंगे और मान कर्म किया हो तो थावरी प्राप्त करेंगे यही होगा यथा प्रज्ञं संभवा उसकी प्रज्ञा हो हो हो होगी जैसे, हो जैसे उपासना चिंतन रहा उसी प्रकार उत्पत्ति होगी उसकी अगला जन्म होगा ऐसा श्रुति ने कहा प्रज्ञी संभव जैसे प्रज्ञा होगी जैसे उपासना चिंतन रहा उसी प्रकार उसे संभव माने उत्पत्ति ऐसा कहाथरा अन्य स्त्रुति बने तैते आरणी को सब ताया एक आगे भाष्य में कहते हैं यद प्रतिज्ञा तुम गुहम ब्रह्म बख्या तरह अभी तो मान अज्ञानी आत्मा की चर्चा करती जो आत्मज्ञान जो प्राप्त नहीं कर पाए वो दो शरीर में से कोई एक शरीर को प्राप्त करते हैं भविष्य में होगा या तो चेतन शरीर या जड़ शरीर दो में से कोई एक प्राप्त करेगा जैसा कर्म जैसे चिंतन उपासना जीवन में उसके आधार पर कहा अब जो आत्मतत्व वास्तव में कैसा है उसको बोलते हैं गुह आत्म तत्व तो, जो छिपा हुआ आत्म तत्व तो है वो कौन है वो बताते हैं ये कहते हैं प्रति यद प्रतिज्ञातम जो प्रतिज्ञाएं थी अंतदे इधम प्रवक्ष्यामी गुह्यम ब्रह्म सनातन पूर्व में प्रतिज्ञा की थी यमराज ने मैं गोपनीय ब्रह्म के बारे में बताऊंगा कहा था अब वो बताना चाहते जो प्रतिज्ञा की थी यद प्रतिज्ञातम गुह्यम ब्रह्म बक्षा थी जो गोपनीय ब्रह्म के बारे में बताऊंगा कहा था वो अब कहते हैं आगे एक मंत्र बोलते हैं कहा देखो आत्मा कैसा है देखो ये बताना चाहते हैं ये ससुक्ति सुझागरती कामम कामम पुरुषो निर्मिमाण तदे शुक्रम तद्रह्म तदेवावृत मुच्यस्लोश्रिता सर्वे तदुुनाते कचन ये तत् सूक्तु जागर्ति काम कामशो तदेश शुक्रम तद्रह्म तस्लोका सर्वे तदुदाते कशन तद यु जगती यमत आत्मा यहाँ दिखा रहे आत्मा ये ये यह जो आत्मा है कैसा है सुप्त सुगरती जब व्यक्ति सो जाता है स्वप्न अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ है वो तो जगह रहता है आत्मा जगा हुआ है इंद्रियां सो गई शरीर पड़ा हुआ है इंद्रियां सो गई किंतु आत्मा जगा हुआ, हुआ होता है जागृति जगता है क्या करता है कामम कामम पुरुषों ने जैसे जैसे भोग भोग स्वप्निय भोग सबको अलग अलग भोग निर्माण करता हुआ जगह रहता है स्वप्न भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न देखता है वो वह आत्मा उदर्शन करवाता है वो कामम काम काम विषय तत्त विषय भिन्न भिन्न विषयों का निर्माण करता हुआ जगह रहता है आत्मा वह काम करता रहता है तदेव शुक्रम तद ब्रह्म जो स्वप्न में जो सामग्री बनाने वाला वस्तु है सब इंद्रिया हुई है सब कुछ सोए है किंतु आत्मा जगा हुआ होता है वही स्वप्न दृष्टा को भोग दे रहा है तदेव शुक्रम वही शुद्ध है वही आत्मा शुद्ध है तद ब्रह्म वही ब्रह्म होता है तदेव अमृतम उच्चते उसी को अमृत शब्द से कहते हैं वही अमर है अजर है ऐसा बोलते उसी आत्मा को तस्मिन लोकाश्रित्र में जितने भी भूरादी लोग है उसी आत्मा में आश्रित है सब सारा कल्पित है कल्पित पदार्थ अधिष्ठान में आश्रित होता है तस्मिन लोकाश्रित सर्वे आश्चर सबके सब लोग उसी में पृथ्वी जितने भी लोग है सब उसी में आश्रित है आत्मा में आश्रित है तदुना अत्यधिक कश्चना उस आत्मा को कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता कश्चना तद अति नगद क्षति अर्थ उसको अतिक्रमण करके कोई कोई भी जा नहीं सकता सबको उसी में रहना पड़ेगा क्योंकि सब कल्पित है मिट्टी में कल्पित पदार्थ जितने भी होंगे मिट्टी को अधिक्रम करके जा नहीं सकते उनको मिट्टी में रहना पड़ेगा ठीक है कल्पित सारा जगत है तो आत्मा में रहना होगा आत्मा को अधिक्रम करके बाहर नहीं जा सकते कहा तत्व तत्व यही है तुमने जिस तत्व के बारे में पूछा था जिस आत्मा के बारे में वही यह आश्य में कहते हैं ये ऐसा जो आत्म तत्व ये जो आत्मतत्व है यह आत्मतत्व शुभ देशु प्राणादिशु इंद्रिया आदि के सो जाने पर सबके सो जाने पर जागृति न सोपी थी वो जगा रहता है सोता नहीं आत्मा न सोपीती आत्मा कभी तो सोता नहीं इंद्रिया सो जाती है या ये सुक्तेशु या ये आत्मा सुखतेशु प्राणादिशु सुक्तेशु प्राणादि के माने इंद्रिय के सो जाने पर जागृती जगा रहता है न सोपीती सोता नहीं है जो आत्मा कथम कई से एकाद उसको काम करना पड़ता है वो स्वप्न दृष्टा को भोग देने के लिए कामम कामम पुरुष निर्भिमाण इत्यादि का कामम कामम तम तम अभिप्रेतम अलग अलग स्वप्न दृष्टा को अलग अलग भोग देना है एक ही स्वप्न सबको नहीं होता कोई स्वप्नों में भाई भयभीत होता है कोई खुशी बनाता है अलग अलग स्वप्न है कामम कामम काम सब विषय स्वप्न भोग स्वप्न अवस्था के भोग को काम सबसे कहा है काम कामम तम तम अभिप्रेतम जिसको जैसा इष्ट होगा उस प्रकार को भूख देना है स्त्री आदि अर्थमारे विषय को देता है जैसे जैसे आत्मा होगा वैसे विषय को अविद्या निर्माण आत्मा किस साधन से बनाता है प्रश्न आएगा साधन के बिना तो कोई कार्य नहीं कर सकता आपको कोई लिखो आपको लेखा ही चाहिए कुछ तो चाहिए क्या करे किससे बनाए कहते अविद्या सहाय का है वो अज्ञा अविद्या है अविद्या के माध्यम से निर्माण करता है स्वप्न का भोग अविद्या से निर्मित है आत्मा निर्माण करता है साधन अविद्या है अभिद्य निर्मिमाणा मान निर्माण करता हुआ निष्पादयम निष्पादन स्वप्नियोग तैयार करता हुआ जागृति जगह रहता है पुरुष वो पुरुष है पुरलम अनिल पुरुष ऐसा है यस जो ऐसा जगा हुआ है तदेव शुक्रम वही शुक्र है मान शुक्र है शुद्ध है ये शुद्ध है वही आत्मा तद ब्रह्म नाद्रह्म अस्थित वही ब्रह्म होता है अन्य कोई ब्रह्म नहीं होता यही है ब्रह्म ऐसा बताया तदेव अमृतम अविनाशी तो उच्च वही अमृत है मान अविनाशी वही है ऐसा कहा जाता है शास्त्र में तदेव ने अविनाशी सर्व उच्य किसी एक शास्त्र में सारे शास्त्र में उसी को अविनाशी तत्व तो अमृत कहा जाता है के और भी है तस्वीन लोक आश्रित सर्वे उसी में सारे लोक आश्रित है कौन लोक के पृथ्वी लोक पृथ्वी आदि जो लोग हैं सब लोग तस्मिन एवं उसी आत्मा में ही सर्वे सबके सब लोग ब्रह्मणी ही उसी आत्मा ब्रह्म में ही है सबके सब, सब। सर्व लोग का कारण क्यों सब लोगों का कारण आत्मा ही है आत्मा आपसे ही सृष्ट होना है कल्पित पदार्थ का सृष्टि कहां से अधिष्ठान से अधिष्ठान होने पर कल्पित पदार्थ दिखाई पड़ते हैं रसी होगी तो सर्प दिखाई पड़ेगा रसी नहीं होगी तो सर्प नहीं दिखाई पड़ेगा कल्पित सर्प की बात है ठीक इस प्रकार लोक कल्पित है सब तो आत्मा कारण बनता है विवर्त कारण कौन सा कारण परिणाम आत्मा बिगड़ करके लोक बन गया ये समझ रहा है आत्मा है अज्ञानियों को लोक दृष्टि से दिखाई पड़ता है सर्वलोक कारणत्वात्पूर्ण लोग का कारण है तस् वो आत्मा संपूर्ण लोक का कारण होता है इसलिए तबुना अत्याधिक असल इत्यादि पूर्वत कहते हैं पहले बता दिया था ये बातें जो द्वितीय अध्याय के प्रथम बलि के नवम मंत्र में भी तदुनाथ तेजी का सन मंत्र आया था प्रथम बलि में प्रथम बलि के नवम मंत्र में द्वितीय अध्याय के तदुना तेजी का सही मंत्र वही आया था यह ऐसे व्याख्या करना माने तम अतिथ्य कश्चन नगछति मान तदन्यम तो मा वात्मक अतिथ्य नगच ऐसा था पैदित मान उस रूप को त्याग करके जा नहीं सकता है उसको छोड़ भी जा नहीं सकता है ऐसा कहा था वैसे यहां भी वही अर्थ कर देना तदुना उसको अधिक्रमण करके कोई जा नहीं सकता अधिस्ट को त्याग कर जाने सकते घट जो बनता है मिट्टी को त्याग करके बाहर कहीं जा नहीं सकता है क्योंकि तो वो मिट्टी भी कल्पित है घट घट बोलते घट तो है नहीं मिट्टी है मिट्टी को घट बोलने लग गए और विचारक के दृष्टि में मिट्टी होती है विचारक व्यक्ति होगा घट नहीं समझेगा मिट्टी समझेगा उसको किंतु लोक व्यवहार हो जाता है घट करके प्रयोग हो जाता है अलग है, तदुना तो क्वेश्चन ये कहा इत्यादि पूर्वे वोल दिया आगे कहते हैं ठीक है देखिए ये सांख्य लोग बोलते हैं कुछ तर्क देना चाहते हैं सांख्यकारिता का एक कार्य का एक ला के देना चाह रहे हैं ठीकाकार जो सांख्यकारि का है वहां के एक कार्य ला लाभ करके देना चाहते हैं आत्मा अनेक है उनका सिद्ध करना आत्मा एक नहीं प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है द्वैतवादी होते हैं लोग ये कहते हैं आत्मा अनेक है और आत्मा अनेक कैसे होता है आगे मंत्र से उत्तर देना है अनेक कैसा बनता है वास्तव में अपने स्वरूप से अनेक होता है या उपाधि के कारण अनेक होता है या विचार आने वाला है उसके लिए सांख्यकारिका का कारिका देते हैं जन्म मरण करना प्रतिनियम अयुगप प्रकृतिय पुरुषभत्म सिद्धम त्रैगुण इति ऐसा उनकी कारिका है सांख्यकारि का है कहते देखो जन्म मरण करणा नाम प्रति नियम कहते देखो जन्म और मरण की प्रत्येक का अलग अलग नियम है एक मरता है एक पैदा होता है अगर एक ही आत्मा हो तो एक के मरने पर सब मरना चाहिए और एक के पैदा होने पर सब पैदा होना चाहिए ऐसा होता है क्या नहीं आप व्यवहारों को देख करके ऐसा सांख्य लोग बोलना चाहते हैं जन्म मरण और करणानाम इंद्रियों की भी स्थिति ऐसे है अलग अलग इंद्रियों की गति है कोई आंख वाला है कोई आंख वाला नहीं है एक ही आत्मा हो तो एक अंधा होने पर सबको अंधा हो जाना चाहिए और एक आंख वाला वो तो सब चख् वाले होना चाहिए एक बहिरा हो गया तो सब बहिरा होना चाहिए ऐसा नहीं प्रत्येक अलग अलग है इसलिए आपका वेद सिद्ध होता है एक तो जन्म मृत्यु को लेकर के और दूसरा इंद्रियों को लेकर के आपका वेद सिद्ध होता है प्रतिनियम है।, है और अयोग्यप प्रवृत्ति एश्चर्य अगर एक ही आत्मा हो तो एक के प्रवृति होने पर सबकी प्रवृत्ति होनी चाहिए एक साथ एक उठे तो सब उठे एक बैठे तो सब बैठे ऐसा होता है क्या प्रवृत्ति अलग अलग है इससे भी आपको सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है अयुगपत प्रवृत्ति ऐसा तो एक साथ नहीं एक साथ नहीं है भिन्न भिन्न प्रवृत्ति से भी आपको वेद सिद्ध होता है इसलिए पुरुष बहुत सिद्धम पुरुष माने आत्मा पुरुष और प्रकृति शब्द से बोलते हैं बहुत सिद्ध हो जाता है आत्मा अनेक सिद्ध होता है इन हेतुओं से जन्म मृत्यु को देखते हुए अगर एक ही आत्मा हो तो एक ही पैदा होने पर सब पैदा हो जाए ऐसा होता है क्या और एक के मर जाए तो सब मर जाए ना आप पुरुष बहुत तुम सिद्धा आत्मा एक सिद्ध हो जाता है दूसरा करणान और करणों के भी ऐसी है प्रतिनियत एक अंधा होने से सब अंधा नहीं होता और एक आग वाला हो तो सब आग वाला नहीं होता कोई जन्म से अंधा आया हुआ है कोई आजीवन आग वाला होता है तो इससे भी भिन्न भिन्न व्यक्ति आप है यह सिद्ध हो जाता है ये नियम और अयोगपत प्रवृत्ति है एक साथ प्रवृति भी नहीं होती किसी की अगर एक ही आत्मा होती है एक ही प्रवृत्ति एक ही साथ होना चाहिए सबकी ऐसा नहीं होता भिन्न भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति होने से भी पुरुष बहुत तीसरी बात त्रैगुणिया कहते हैं तीनों गुणों के विपरीतता भी है अगर आत्मा ये कोई एक शतुगुणी होने पर सब शतुगुणी होना चाहिए या कोई रजोगुणी दिख रहा है कोई तमुगुणी दिख रहा है कोई सतुगुणी दिख रहा है एक ही आत्मा हो तो एक ही एक ही गुण होना चाहिए सब एक ही एक ही गुण दिखना चाहिए एक सतुगुणी हो गया तो सब शतुगुणी हो जाए एक तमुगुणी हो गया तो सब तमुगुणी हो जाए ऐसा होता है क्या नहीं त्रयगुण ने विपरी याद पुरुष बहुत सिद्धम आत्मा बहुत अनेक है यह का तर्क है वास्तविक भेद मानते हैं वो किंतु तो यहां सिद्ध करना चाहेंगे मंत्र में औपाधिक भेद है वास्तविक नहीं सकता मंत्र से करेंगे अग्नि का दृष्टांत देंगे जैसे अग्नि जैसे यहां पर लकड़ी आदि में प्रवेश कर जाती है जिस जिस आकार की लकड़ी होगी वैसे वैसे अग्नि दिखने लग जाती है लंबी लकड़ी होगी तो लंबी दिखे और पतली होगी तो पतली दिखे चौकोर होगी तो चौकोर दिखे ठीक इसी प्रकार आत्मा भी ये शरीर आदि के भेद से आत्मभेद दिख रहा है उपाधि के कारण भेद दिख रहा है वास्तव में आत्मभेद नहीं है यह सिद्धांति की बातें होगी अभी अब पूर्व की बातें चल रही है, सांख्यों की बात है सांख्यकारी का है ठीक जन्म मरण करना प्रतिनियम ये सबके नियम है जन्म का नियम है एक पैदा होने से सब पैदा नहीं होता मरण का नियम है एक मरने से सब मरता नहीं और इंद्रियों के भी अपने अपने नियम हैं। एक अंधा होता है, एक लगा है तो सब लगा होता नहीं है इसके नियम देखने से और अयोगवद्ध प्रवृत्ति ऐसा भिन्न भिन्न प्रवृत्ति प्र, एक साथ में नहीं है सबकी अगर आत्मा एक हो तो एक आत्मा चला तो सब चले ऐसा नहीं होता इसलिए पुरुष बहुत सिद्धम पुरुष मान आत्मा वो बहुत है माने द्वैत अनेक है त्रैगुण विपरीत तीनों गुणों के विपरीतता देखी गई कोई सतगुणी दिखाई पड़ रहा कोई रजुगुणी कोई तमोगुणी एक ही आत्मा हो तो एक ही गुण वाले होना चाहिए ऐसा भी नहीं है तीन तर्कों से सिद्ध होता है कि पुरुष बहुत सिद्धम यह सांख्यकार है आत्मा अनेक है सिद्धम नानाव्यवस्थिता इसके लिए क्या नाना आत्मनोव्यवस्था अनेक आत्मा व्यवस्थित हो जाते हैं इन हेतुओं के द्वारा जन्म प्रणादी के हेतु नाना आत्मा अनेक आत्मा सिद्ध हो जाते है एक आत्मा नहीं अनेक आत्मा थी। अनेक तारिक एक ही नहीं है तो सांख्यों की बात है नैयायिक भी ऐसे बोलते हैं योगी भी ऐसे बोलते हैं आत्मा अनेक बोलते हैं मीमांसक भी बोलते हैं यही बोलते हैं वैशेषिक भी यही बोलते हैं षण दर्शनों में जो आस्तिक दर्शन छह है नास्तिक वाले तो आत्मा को मानेंगे ही नहीं द्वादश दर्शन माने जाते हैं उनमें से नास्तिक छह हैं आस्तिक छह हैं। तो आस्तिक में भी पांच दर्शन द्वैतवाद है केवल वेदांत एक अद्वैतवाद है बाकी नैयायिक द्वैतवादी हैं, वैशेषिक द्वैतवादी हैं, आत्मा को अनेक मानते हैं सांख्य है चाहे योगी है चाहे मीमांसक है सब द्वैतवादी है स्थिति है अनेक तार्कि बुद्धि विरोधात उनके बुद्धि में बातें बैठती नहीं आत्मा एक है उनके बुद्धि के विरोध हो जाता है आत्मा को एक मानने में इसलिए विरोधात् सर्वपुरवर्ती एक आत्मा इत्यत्र चित्त धैर्य संभवती सारे शरीरों में सब पूर्व शरीर सारे शरीर में रहने वाला एक ही आत्मा है इसमें हमारे मन जो है स्थिर नहीं होता चंचल होता है आत्मा अनेक करके सिद्ध कर रहे बगल वाले और आप कहते हैं सारे शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा है ये बातें बुद्धि में बैठती नहीं विरोधा तार्किकों को बुद्धि के विरोध होने से सर्वपुरवर्ती एक एवं आत्मा आपका कहना यह है वेदांत हो गया क्या कहना है सारे शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा है यह आपका कहना है ये, ये तथा इस विषय में न चित्त स्थायी संभव थी चित्त की स्थिरता संभव नहीं है बातें समझ में नहीं आती है क्या है ये वो तर्क दे करके बोलते हैं आत्माने के जन्म मरा की व्यवस्था एक आत्मा मानने पर हो ही नहीं सके व्यवस्था बनी नहीं सके एक मरा तो सब मरा एक पैदा हुआ तो सब पैदा हुआ ऐसा थोड़ी होता तो तर्क देते हैं यदि असंख्य ऐसी शंका करके कहा वो क्या औपाधिका भेद साधन सिद्ध साधन औपाधिक भेद आत्मभेद औपाधिक उपाधि के, के कारण कहेंगे तो हम भी मानते हैं सिद्ध आत्म दोष लग जाएगा क्या लग जाएगा जो तुमने जिस हमने जिसको पहले से माना उसी को तुम सिद्ध कर रहे हो किस भेद से औपाधिक भेद उपाधि के कारण आत्मभेद वास्तव में आत्मा भेद नहीं है एक शरीर आदि उपाधि के कारण से आत्माव भेद मानेंगे तो हम भी उसको तो मानते हैं वेदांत ही उत्तर देना चाह रहे हैं औपाधिक भेद तो मानते ही है तो जन्मरण आदि की व्यवस्था हो रही है औपाधिक भेद को लेकर के स्वाभाविक भेद साधने वास्तविक भेद की सिद्धि करोगे आप भेद वास्तविक है ऐसा सिद्ध करने में तो दोष लग जाए, लग, जाए। सब तो लग जाएगा सभ्य विचार दर्श प्रक्रम थे आरंभ करते दिखाना चाहते हैं वास्तविक भेदिचार दोष लग जाएगा कहना चाहे कैसे तो बताना जाते हैं भाषण में कहते हैं अनेक तार्किदि विचालित अंतकरण नाम टिप्पणी पुरुष नाना अभिमति सांख्याना पुरुष अनेक है ऐसे जो अभिमान है अभिमति माने अभिमान पुरुष माने आत्मा आत्मा अनेक है करके अभिमान है किनको नो सांख्या संख्या सांख्य का है पुरुष नानात्व अभिपति अभिपति शब्द करता है अभिमान पुरुष माने हम आत्मा कहते हैं वो पुरुष बोलते हैं बात एक ही है पुरुष नानात्व तो अभिपति माने तो तो अभिमान जो अनेक आत्मा अनेक है ऐसा अभिमान सांख्या तत्कारिकाया उन्हीं के कारिका से यहां टीका में कहा तो सांख्यकारिका के श्लोक दिया टीका में जन्मरणा नामियम आदि इत्यादि कहा था है। ये, कार ये है है। साख्य कारिका सब यही छ में है आर्या छ है उसके अंत में एवं लगा के बोला जाता है पुरुषा बहुतम सिद्धम एव बहुत यही सिद्ध होगा कहते हैं उनका तर्क क्या है तो कर खोलते हैं। जो टिप्पणीकार विशेषकर खोलते जो टीका में उनका कार्य का दिखी उसको बोलते है आत्मा एकत्व ये वेदांती लोग अद्वैतवादी वेदांत बोलते हैं आत्मा एक है एक है मानते हैं क्या इनका कहना ठीक होगा क्या नहीं क्यों आत्मा एकत्व सती आत्मा एक होने पर सती एकस्मिन जाते मृतवा सर्वे एवं जाता एक के पैदा होने पर सब के पैदा होना चाहिए और एक के मरने पर सब मरना चाहिए आत्मा एक है अद्वैतवादियों के मत में तो ये एक तर्क है क्यों तो ऐसा तो होता नहीं इसका होता है इसका मतलब आप आत्मभेद है में एक नहीं है तो अद्वैतवादी का मान्यता ठीक नहीं है जो उनका अभिमान है अब ये सही है कि गलत है फिर विचार होगा आगे विपक्ष है ध्यान देना अथवा एकस्मिन सचक्ष एक के अंधा होने पर सब अंधा होने आत्मा तो एक ही है केंद्र लोक में ऐसा होता है क्या इसका मतलब इससे क्या सिद्ध हुआ भिन्न भिन्न आत्मा अनेक तो है यह दूसरा हितु है एक सचक्षुषी सर्वे व एक ना दृष्टि एक व्यक्ति ने घट को देख लिया तो सबको दिखना चाहिए वो घट क्यों आत्मा तो एक है मत में। एक ने देख लिया किसी पहाड़ को तो हिमालय को देख लिया तो समुद्र किनारे वाली को भी दिखना चाहिए आत्मा तो एक ही है ना होता है ऐसा तो नहीं कहा एक न एक व्यक्ति के तरह देखे जाने पर सर्वेत्र द्रष्टा रस्यु न तो तथा ऐसा तो होता नहीं है इससे सिद्ध होता का है आत्मा अनेक है प्रत्येक यही उनका तर्क यही है तर्क यही है तस्मात इसलिए पुरुष माने आत्मा बहुत है यह सिद्ध होता है यह कार्य से सिद्ध होता है आत्मा अनेक है किंच और भी बात है एक धर्मे अन्य ज्ञाने अपर से वैराग्य इतर से काम आदि प्रवृति भेदा अभी आत्म नाना या तो देखो भिन्न भिन्न व्यक्ति की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति देखी जा रही है एक व्यक्ति धर्म में रुचि रखता है एक धर्म में अन्य से ज्ञान है दूसरा ज्ञान में रुचि रखता है धर्म ज्ञान मार्ग की अच्छा उसको दूसरे ऐसा लगता है ज्ञान है अपर से वैराग्य तीसरे वैराग्य अच्छा लगता है उसको उसको धर्म भी अच्छा नहीं लगता ज्ञान भी अच्छा नहीं लगता के मार्ग में है वैराग्य इतर से ऐश्वर्य दूसरा धन आदि के लिए मर रहा है चौथा ऐसा देखा है ऐश्वर्य अच्छा लगता है ऐश्वर्य परस्य काम आरोप दूसरे को जो है का, मान काम आदि में इच्छा है प्रवृत्ति भेदाव भेदा, प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न देखी जा रही है इससे भी सिद्ध होता है आत्मा अनेक है ये उनका तर्क है ख्यों का भेदा तभी आत्मा नानात्म आत्मा नाना ही सिद्ध होता है आत्मा में नाना ही सिद्ध होता है अन्यथा ही अगर ऐसा न हो आत्मा एक हो तो क्या होगा सर्वे शून्य का अर्थ है एक धर्म लगा तो सब धर्म में लगना चाहिए एक अधर्म में लग गया तो सब अधर्म में लगना चाहिए हाँ एक ऐश्वर्य में लगा तो सब लगना चाहिए एक वैराग्य में लग जाए सब वैराग्य ऐसे होता है क्या इससे भी आत्म भेद है यह सिद्ध होता है ंच और भी बात है आपका भेद के और भी हेतु है, है। त्रयुगुण नेपरी याद ऐसा कहा था कार्य का तीनों गुणों की विपरीतता है एक शतगुण युक्त है एक रजोगुण युक्त है एक तमोगुण युक्त है ऐसे व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं अगर आत्मा एक को तो एक के शतोगुण होने से सब शतोगुणी होना चाहिए एक ही है ना आत्मा और एक को रजोगुणी होने से सब रजोगुणी होना चाहिए तो यह सब हेतुओं से क्या सिद्ध होता है आत्मा अनेक है एक नहीं माने वो अनेक वास्तविक मानते हैं बात इतनी है हम भी मानते हैं अनेक आत्मा हम उपाधिक मानते हैं बात बात इतनी है उपाधि के कारण भिन्न भिन्न आत्मा हम भी मानते हैं ये उपाधि के कारण से जैसे चंद्रमा एक ही है जितने घड़े में जल रख देंगे उतना ही चंद्रमा दिखाई देगा तो यहां उपाधि के कारण अलग अलग चंद्रमा हो जाता भेद हो जाता है वास्तव में चंद्रमा एक ही होता है ये अद्वैत वेदांति की प्रक्रिया यह है औपाधिक वेद से आत्मा अनेक है और वास्तविक आत्मा एक है वो वो जो हम जिसको औपाधिक वेद मानते हैं उसको वास्तविक मानते हैं इतने अंतर है आपका भेदुणी जो करिए आर्या छंद में अंत में एव लगता है कहा और एवकार भिन्न क्रम है जहां है वही नहीं रखना अलग जगह में ले जा ले जाकर उसका कहा ले जाना कहते हैं पुरुष सिद्धमी अन दिद्धमन पुरुष बहुत्व सिद्धमेन्वयक सिद्धम, एवा। कर एवा। सिद्धम एवा। ऐसा कर देना ये कहा आगे कहते हैं कर्म एक तीनों गुण के समुदाय को ने कहा त्रैगुण्यक्रैगुण्य जो कहा था त्रोगुणु्यपर्य तीनों गुणों का जो विपरीतता है एक व्यक्ति शतुगुणी है एक व्यक्ति रजोगुणी है एक व्यक्ति तमोगुणी है तो गुणों के भेद से भी भिन्न-भिन्न होना चाहिए नहीं तो एक सतुगुणी होने पर सब शुणी हो जाए ऐसा भी नहीं है आत्मभेद सिद्ध होता है ये उनका कहना है विपरीय परिणाम भिन्न भिन्न परिणाम है क्वचित सुखम एवं कहीं सुखी मिलता है किसी को क्वचित दुखम एवं कहीं दुखी मिलता है और क्वचित मोह एवं कहीं पर मोह हो जाता है इत एवं विदस्त अस्मात ऐसा होता है तीनों गुणों का विपरीतता भी है एक ही पदार्थ एक को सुख बुद्धि होती है दूसरे दुख बुद्धि होती है तीसरे को तो हो जाता है हर विश्व में तीनों गुणों का परिणाम है एक ही व्यक्ति को देख करके एक को आनंद होता है और एक को क्रोध आ जाता है ऐसा देखा होता है तो क्यों वो गुणों का परिणाम जैसे जैसा गुण होगा अपने पास वैसे दृष्टि से देखेगा ऐसा है ना विपरी अथवा तीनों गुणों के कारण भेद आ गया है एक एक राजस पुरुशारा, पुरुशारा, आत्मा में एक राजस्व आत्माभेद सिद्ध हो गया तस्मादत्व ही अगर आत्मा एक हो ये जो अद्वैत वेदांति आत्मा एक है एक है एक है बोलते हैं अगर एक हो आत्मा एकत्व ही सर्वे सुखी दुखीनो वाशु तो सब के सब या तो सुखी होना चाहिए या सब के सब दुखी होना चाहिए ऐसा तो नहीं होता एक सुखी है एक दुखी है एक रो रहा है एक हंस रहा है इसका मतलब आत्मभेद है आत्मा अनेक है वास्तविक अनेक काल्पनिक अनेक वाली बात नहीं है वास्तविक अनेक है ये सांख्यों का कहना है एवं त्रैगुण भेदे नीच उत्तम मध्यम व्यवस्था पर ये जो तीनों गुणों के विपरीता होने के कारण एक व्यक्ति नीच हो जाता है एक मध्यम होता है एक उत्तम होता है ऐसे व्यवहार में लोग देखे गए हैं तो अगर आत्मा एक ही है तो एक को नीच होना एक को मध्यम बनना एक को उत्तम होना ये भी नहीं बनेगा नहीं बन सकता इससे भी आत्मा भेदी सिद्ध होता है एक व्यक्ति नीच है सब उसको नीच बोलते हैं एक मध्यम वर्ग का है और एक उत्तम का है इससे भी अनेक आत्मा सिद्ध होता है अंतकर्ण भेदा तथा कहेंगे वो की भेद से ऐसा हो गया अंतकर्ण भिन्न भिन्न होने से ऐसा दिख रहा है आत्मा तो ना वो कह रहे हैं नहीं अंतकर्ण भेद से हो नहीं सकता साख्य कह रहे नाचा, ना अंतकर्ण तो भेदे न तथा ये सारी व्यवस्था अंतकर्ण भेद से लिया जाए संभव नहीं क्यों तथा इतिभा अंतकर्ण भेदे पुरुष भेदे से अंतकरण को भिन्न कारण व्यक्ति भिन्न होगा तो अंधकरण होगा नहीं तो अंतकरण कहां से आएगा अंतकरण भिन्न होने के पहले व्यक्ति भिन्न आत्मा भिन्न होता तो अंधकरण तो होगा वहां आत्मा ही नहीं है कहा अंधकरण आएगा अंतकरण वेदे पुरुष वेदे इससे भी बीज आत्मा वेदी बीज है किसके लिए अंधकरण भिन्न होने के लिए अंधकार तभी होगा आत्मा हो तो अंधकरण होगा इसलिए अंतकरण वेद से भी भिन्न नहीं मान सकते तर्क दे रहे अन्य अन्यथा तद्वेदस्य तो अप्रामिक अगर आत्मो बीज नहीं मानेंगे तो अंदर अंतग्रय कर करके क्या प्रमाण मिलेगा अप्रामिक हो जाएगा सांख्य ये जो कुछ कहा गया ये सांख्यों का कथन है और वेदांति ने ये मंत्र में उत्तर देना है अग्नि रथ भुपन प्रविष्टो रूपम रूपमूपो भगव मे औपाधिक भेद कहना चाहेंगे वास्तविक वेद नहीं है सिद्ध करेंगे समय हो गया है यही रखते हैं ओ सहना सहकृ सी तेजस्िना तमस्म सना सण